नैना की बातें सुनने के बाद विक्रांत का दिमाग चलने लग गया वो सोच में पड़ गया उसे किसी भी एंगल से ये काम किसी चोर या डाकू का नहीं लग रहा था क्योंकि विक्रांत को पता था कि इस तरह के धंधे में एक रूल है आंधी तूफान और बारिश वाले दिन कोई काम नहीं करता है मतलब कि ये जो चोरी या लूटपाट करने वाले लोग होते है ये कभी भी खराब मौसम में अपना काम करने नहीं निकलते हैं क्योंकि ऐसे मौसम में अक्सर लोग घरों में जागते ही रहते हैं और फिर इनके लिए पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है इसलिए नैना का यह कहना कि मीरा अग्रवाल का मर्डर किसी चोर ने लूटपाट करने के चक्कर में किया है ये बिल्कुल गलत है जिस दिन दिन मीरा का मर्डर हुआ था उस दिन मुंबई में काफी बारिश हुई थी आंधियां भी खूब चली थी इस वजह से विक्रांत का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि मीरा का मर्डर किसी चोर ने किया था दूसरी बात विक्रांत को यह नहीं समझ आ रही थी कि आखिर ये कैसा इतफाक है जिस दिन मीरा का मर्डर हुआ ठीक उसी दिन ही किसी चोर ने आकर मीरा का मर्डर कर दिया नहीं ऐसा नहीं हो सकता मीरा के मर्डर से अनीता और नितेश का जरूर कुछ रिलेशन है ये मुझे पता लगाना होगा विक्रांत को फील हो रहा था कि वो अब अनीता के के मर्डर केस के बेहद करीब है अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि, कि किसी के चिल्लाने की आवाज आई मोनिका मोनिका ये तो जीनत की आवाज है जीनत विक्रांत के घर के बगल में ही रहती थी विक्रांत फटाफट उठा और उसने कपड़े पहने और सामने बालकनी पर आ गया मोनिका ने भी जीनत की आवाज सुन ली थी वो भी भागते हुए बालकनी में लगे ग्रिल के पास आग खड़ी हो गई और वहाँ से नीचे देखने लगी इस वक्त विक्रांत के साथ ही मोनिका के कपड़े भी सही हालत में नहीं थे मोनिका ने तो सिर्फ विक्रांत की एक शर्ट ही पहन रखी थी उन दोनों की हालत देखकर जीनत ने कुछ गलत ही समझ लिया तुम, तुम दोनों हे भगवान अरे नहीं जीनत ऐसा नहीं है मोनिका ने खुद की तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा कल रात में फंस गई थी सो यहाँ चली आई थी क्या वहां सोने चलेगी जीनत ने फिर विक्रांत की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा और तुम तो मौका मिलते ही किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते अरे नहीं यार जीनत तुम गलत समझ रही हो वो वो तो हमारे कपड़े शावर लेने की वजह से ऐसे हैं हम सोने के पहले क्या छी छी यक ये मुझे बताओ तुम लोगों ने साथ में शावर भी लिया अरे बात तो सुन लो जीनत ऐसा कुछ नहीं है कल रात में जब घर आई तो मेरे पास चाबी नहीं थी तो मैं यहाँ इनकी बालकनी में आकर लेट गई थी फिर बाद में इन्होंने मुझे अपने बेडरूम में सोने की जगह दी थी बस और कुछ नहीं है अब जाकर जीनत को मोनिका और विक्रांत पर यकीन हुआ अचानक जीनत की नजर मोनिका पर पड़ी मोनिका के चेहरे पर पड़े चोट के निशान को देखकर जीनत गुस्से में चिल्ला पड़ी कल फिर उस कमी ने तुझे मारा ना मोनिका चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही मानो उसकी चुप्पी में सब कुछ बयान कर दिया हो हम्म उसने मेरा बैग भी छीन लिया मुझे पैसों की परवाह नहीं है बैग में मेरा फोन और घर की चाबी भी थी वो सब कुछ लेकर चला गया दिक्कत इस बात की है इसकी तो मैं तू तो रुक मैं लेकर आती हूँ तेरा बैग जीनत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा नहीं नहीं मत जाओ वो लोग बहुत बड़े पावरफुल लोग हैं कोई फायदा नहीं हम हम ऐसा करते हैं कि लोग दूसरा ले लेते हैं उन दोनों की बातों से ही विक्रांत को अंदाजा लग गया था कि मोनिका के साथ क्या हुआ था लेकिन अभी उसका दिमाग सिर्फ ताले और चाबी पर अटका हुआ था ताला और चाबी शब्द सुनकर विक्रांत को कुछ याद आ गया। मोनिका इसका कुछ कुछ करना पड़ेगा, तुम आओ मैं सोचती हूं। जीनत ने वसीम को नीचे आने का इशारा किया मोनिका तुरंत ही भीतर बेडरूम में कपड़े लेने के लिए चली गई तभी जीनत ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आई एम सॉरी विक्रांत मुझे लगा की बाई देंक यू मोनिका का केयर करने के लिए थैंक यू oh, okay. वैसे तुम होती तो जरूर कुछ अलग होता तुम मुझे डिस्काउंट देती हो ना विक्रांत की बातें सुनकर जीनत हंस पड़ी क्या डिस्काउंट मतलब मोनिका ने वापस आकर पूछा लेकिन विक्रांत और जीनत की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया दोनों बस एक दूसरे को देखकर कर मुस्कुराते रहे मोनिका वहां से जाने लगी जाते जाते उसने के सहलाते हुए कहा चलो मैं एक बार पापा से बात कर लेती हूँ और फिर तुम्हारा पैर दिखाने के लिए उसके पास चलेंगे कुत्ता भी मोनिका को देख कर इस तरह से भौखने लग गया मानो वो मोनिका की सारी बात समझ गया विक्रांत अभी उस कुत्ते को अपने साथ ऑफिस तो ले जा नहीं सकता इसलिए उसने मोनिका से कुछ दिन तक कुत्ते का ख्याल रखने के लिए कह दिया इसके बाद मोनिका और जीनत के साथ ही वो कुत्ता भी चला गया अब विक्रांत अपनी बालकनी में अकेला खड़ा रह गया आज उसका दिन बहुत बिजी रहने वाला था उसे बहुत सारे काम निपटाने थे सबसे पहले तो ऑफिस पहुंचकर योगेंद्र के केस का पूरा बयान देना था इसलिए अब उसे और नहीं सोना था विक्रांत तुरंत ही फ्रेश होने के लिए चला गया ताकि वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल सके विक्रांत फटाफट रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया ऑफिस में पुष्कर उस वक्त अपने केबिन में बैठा सिगरेट फूके जा रहा था उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जैसे ही पुष्कर ने सिगरेट को एस्ट्रे में घिसकर बुझाया तुरंत ही रूम में उसका सेक्रेटरी धीरेन्द्र दाखिल हुआ धीरेन्द्र सीधे ही रूम का दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया उसने पुष्कर के करीब आकर कहा की सर ब्यूरो चीफ ने आज साढ़े बजे एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है मीटिंग में पूरे इन्वेस्टिगेशन टीम का जाना बेहद जरूरी है आप ऑफिस में उसे अनाउंस कर दीजिए छकर तुरंत समझ गया था कि मीटिंग क्यों रखी जा रही है दरअसल जब भी कोई बड़ा केस सॉल्व होता है तो फिर उस केस में काम करने वाले लोगों के अप्रिशिएशन के लिए एक मीटिंग रखी जाती है इसमें केस से जुड़ी सारी बातें की जाती हैं और जिसका जो योगदान रहता है उस पर भी चर्चा की जाती है अभी हाल ही में विक्रांत ने रमेश सावरकर मर्डर केस सोल्व किया हुआ था उसी के लिए मीटिंग रखी गई थी सर वो विक्रांत धीरेन्द्र कुछ कहना चाहता था लेकिन शायद कहने में थोड़ा हिचकिचा रहा था विक्रांत हम्म पुष्कर ने लंबी सांस खींचते हुए कहा कोई नहीं रुको मैं देखता हूँ अभी वो ओल्ड केस डिपार्टमेंट में ही रहेगा एक केस तो सॉल्व कर लिया अब देखता हूँ आगे वो कैसे काम करता है अरे नहीं सर मैं कह रहा था कि जिसने अंकिता वर्मा का मर्डर करके उसकी लाश नाले में फेंकी थी वो भी पकड़ लिया गया है अच्छा अच्छा योगेंद्र को पकड़ लिया गया है लेकिन संगीता ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया उसे बताना चाहिए था नो दरअसल योगेंद्र को भी विक्रांत ने पकड़ा है क्या पुष्कर के पैरों तले जमीन खिसक गई मानो उसका कलेजा मुंह में आ गया हो बड़ी बड़ी आँखों के साथ वो धीरेन्द्र की तरफ देखे जा रहा था